का सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यमलगल वाग्ममृत जगत्पेबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणया तो बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे चैतन्यदेवस्यो। वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्दष्णवा श्री श्रीरूपम साग्र जा सह गण रघुनाथन्वित तम सजीव साइतम सवधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादगणललताखान्वता अनर्तचरीणयावतीर्णकलौ सपयत मुन्नतोज्वलरसा स्वक्तिश्रिय हरिपुरटसुंदरदुतिब संदी सदा हृदय कंद स्फुशीनंदन जयतां सरतौर पंगोम मन मगति मसर्वस्वपाभुज श्रीराधाम मदन मोहनौ नारायण नमस्कृति नरम चमं देवी सरस्वती व्या ततो जयमदीरयत वाछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्यु चा पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करणाबुराशे हे रूप दुर्गत ूपुर्गतजनकयावलोक हे भट्टी सुमते रघुनाथ रघुनाथदास श्रीजीव मे कर मंद मतेदयांदरा तुलसी कान यना च पुराणपठन यही तो हरि बुलशवृंदवन बिहारी जय पर मंगल माधव श्री श्रीमहोत्सव जी सब सखियों के साथ में सलाह करके ललिता जी ने जब कहा तो श्री विशाखा श्याम सुंदर के साथ में के पास में आप श्री वृंदा को साथ में लेकर के चले श्री वृंदा सखी वे तो श्याम सुंदर का दूर से ही दर्शन करके पौर्णमासी जी के पास में लौट गई हैं श्री विशाखा वहां पर श्री छुपकर करके श्याम चंद्र की कुछ चेष्टाओं को देख रही हैं, पहचान रही हैं और उनका दर्शन कर रही हैं श्याम चंद्र का श्री मालती पहले से ही श्री श्यामचंदर के पास में विराजमान हैं और वे श्री श्यामचंदर की नासका के पास में वो जो श्री किशोर जी के धारण की हुई माला उस माला को नासका के पास में लगा करके श्यामचंदर को चेत प्रदान करती हुई विराजमान हो रही हैं वे श्यामचंद्र के पास में विराजमान हैं बात बाकी कि जितने भी सखीगण हैं वे सब श्री राधाराणी के पास में राधारानी के आंगन में ही खड़ी हैं। श्री प्रिया वे इस समय मान भवन में भीतर बैठी हैं। मान करके तो राधा रानी भीतर मान में श्री सखीगणों की मंडली ललता के साथ में विराजमान हैं आंगन में राधा रानी के श्री ललता जी के कहने से वृंदा और विशाखा ये दोनों श्यामचंद्र के पास में आई विशाखा के मन में बड़ी झूझल भी है कि मैं श्यामचंद्र को अच्छी तरह से सुना के आऊंगी आज उन्होंने ऐसा क्यों किया तो हृदय में श्यामचंदर के प्रति प्रणय कोप ये विराजमान है और दोनों सखी बातचीत करती करती आई छिपकर के दोनों एक बार श्याम सुंदर को देख रही हैं श्याम सुंदर की क्या दशा है छिपकर के दोनों ने देखा देखने के बाद में श्री वृंदा तो उस समय पौर्णमासी जी के पास में चली गई और श्री विशाखा वे श्री श्याम सुंदर के पास में कहीं पधारी श्याम सुंदर बड़े बिरह व्याकुल होकर के विराजमान है श्यामचंद्र की जो बिरह दशा थी उस दशा का श्यामचंद्र ने पहले वृंदा के द्वारा कहीं खबर सब सखियों के सामने पहले ही भिजवा दी थी अब अट्ठावनवे श्लोक में यहां निरूपण कर रहे हैं वृंदा गतिम मुर्रपुर मृगयन विशाखा श्री श्याम वृंदा की अठावन हो गया था संदर्भ जोड़ने के लिए वृंदा गतिम मुर्रपुर मृगयन श्री श्याम वृंदा जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं वृंदा आगतिम मृगयन वृंदा कब आएंगी इसकी श्याम प्रतीक्षा देख रहे हैं उन्होंने जैसे ही विशाखा को देखा तो विशाखा में श्री विशाखा उस समय बहाना बनाती हुई मान यहां पर क्यों आ गई ये बहाना बनाने के लिए कोई बहाना तो चाहिए श्यामचंद्र के पास में आने का तो विशाखा ये कह रही है कि अरे मालती वो हमारी माला हमने तुमने भिजवाई थी ना वो माला कहाँ है माला कहाँ है जिस माला को श्रीनाशका में लगा करके राधारानी के राधा श्री श्याम की नाश्का में लगा करके श्री राधिका की गंध से श्याम को चेत प्रदान कर रही थी मालती उस माला के विषय में श्री विशाखा पूछने लगी कि कसा सूर्ग इत जल्पित मालती काम अरे मालती वो हमारी माला कहाँ है ऐसी जिन मालती से कहा है ऐसी कहने वाली वे श्री विशाखा को श्री श्यामचंद्र ने जब देखा निश्चितताम चपुलतांग संघ श्री श्यामचंद्र को श्यामचंद्र ने उस समय वृंदा को देखा निश्चित ताम अभी श्री श्यामचंद्र पहली पूरी तरह से निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन है विशाखा है कि कोई और है पर निश्चितताम अब उनका निश्चय करके वे शि श्याम सुंदर एकदम आनंदित हो गए श्याम सुंदर कैसे हैं? उनके लिए एक विशेषण दे रहे हैं कि पुलक अंकुरित अंग संघ जिन श्याम सुंदर के अंग संघ रोमांच से अत्यंत अत्यंत पुलकित हो रहे हैं ऐसे विषि श्याम सुंदर निश्चितताम आज निर्णय अब निर्णय किया कि ये विशाखा ही है और उस समय शर्मस्खलत पदम अपद्यत चा उस समय शर्मस्खलत पद पदम अपद्यत शर्म माने आनंद आनंद से युक्त होकर के सुख से युक्त होकर के लड़ हुए चरणों से श्री श्याम आगे बढ़कर के आए श्री विशाखा के पास में शर्म कहते हैं आनंद को शर्मा माने शर्मन शब्द का मतलब है जो आनंद ब्राह्मणों के लिए प्रायः शर्मा शब्द का प्रयोग होता है सभी ब्राह्मण शर्मा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जितने भी क्षत्रिय हैं वे सब बर्मा शब्द का प्रयोग करते हैं बर्मन शब्द का और जितने भी वैश्य हैं वे सब गुप्ता शब्द का गुप्त शब्द का प्रयोग करते हैं अमुक तो ये शर्मा बर्म और गुप्त ये तीनों वर्ण फिर वर्म शब्द जो है वो सबके लिए ही वर्म शब्द जो है क्षत्रिय और अन्य माने शुद्ध सबके लिए ही वर्म शब्द का प्रयोग होता है परंतु शर्मा और गुप्त ये दो शब्द ब्राह्मणों के लिए शर्मा शब्द का प्रयोग और वैश्य जाति के लिए वैश्य जाति मात्र के लिए सभी लोग गुप्त शब्द का प्रयोग करेंगे ये शास्त्र की विधि विधि है तो शर्म का तात्पर्य जो कल्याण करने वाला हो जगत को दिशा देने वाला हो उसका नाम शर्मा ब्राह्मण लोग प्राय गुरुपद पर रहे हैं इसलिए उनको वे शर्मा शब्द का प्रयोग करते हैं तो खलत पादम, वो तो एक अलग प्रसंग था शर्म का तात्पर्य है आनंद सुख उस सुख के कारण जिनकी श्यामचंद्र के चरण कहीं लड़ खड़ा रहे हैं ऐसे कहीं डगमग पक्के साथ में वे श्री श्यामचंदर अभ्य बदयत श्री विशाखा के पास में आप लड़ खड़ाते हुए आए और चवदत च वे उनसे बोले श्री श्यामचंद्र विशाखा जी से बोले क्या कह रहे हैं हंत कुरुषे गुरु पक्षपातम बोले अरी विशाखा तू बड़ी पक्षपात नहीं है ये प्रेम की उल्हाने की भाषा है अत्यंत स्नेह में ये श्री सुंदर की उल्हाने की भाषा है कि हंतक प्रियाली अरी प्रिया की सखी श्री राधिका की सखी अरि विशाखा कुरुषे गुरु पक्षपातम तू बड़ा पक्षपात करने वाली है विशाखा जी बोले मैंने क्या पक्षपात किया कह रहे हैं कि तुझे राधिका का जिस माला ने जलासा संग प्राप्त किया उस माला की तो इतनी चिंता है और मैं जोशी राधिका का, का नित्य संग प्राप्त करता हूं मेरी कुछ पूछ ही नहीं है ये कहा की बात है ये पक्षपात कर रही है कि नहीं जिसने एक क्षण के लिए माला का संज्ञान किया उस माला माला माला की तो इतनी चिंता कर रही है है है कि वो मेरी माला है, माला है। और हमारे विषय में पूछी नहीं रही है जो प्रिया के का संग प्राप्त करते हैं उनके विषय में बिल्कुल पूछी नहीं कर रही है। पूछी नहीं रही है ऐसा पक्षपात तुझे नहीं करना चाहिए था हम तिया गुरु पक्षपातम अरी सखी प्रिया की सखी विशाखे तू बड़ा ब पक्षपात कर रही है कि राधांग संग लव संग, संग का जिसको लवमत संग प्राप्त हुआ जरा सा संग माला को मिला होगा उस माला के लिए पुष्प संघे उन फूलों के समूह के लिए तो तू इतनी व्याकुल हो रही है कि हमारी माला कहाँ गई माला कहाँ गई वो कैसी है सुरक्षित है कि नहीं उस माला की तो इतनी सुरक्षा कर रही है और हम जो सदा श्री श्याम सुंदर की प्रिया की संग को प्राप्त करते हैं हमारी तो ये बिल्कुल परवाह नहीं है मिथुन भाव चलस्य अस्या हमारे अपनी ओर संकेत करते हुए तर्जनी उंगली से अपने बक्ष्य का स्पर्श करते हुए कह रहे हैं कि अस्या ये जो मैं हूं जो कि चिरम मिथुन भाव चरस्य जो सदा प्रिया के साथ में ही रहता हूं सदा मिथुन भाव को प्राप्त करके जोड़ा बना करके श्री प्रिया के साथ में जो मैं रहता हूं उसकी तू बिल्कुल परवाह नहीं कर रही है तो अस्य अस्चरण मिथुन भाव चरस से किबा वार्तांश बर्तन विधौ कोई वार्ता नहीं कर रही है बर्तन विधौ कि हम कैसे रह रहे हैं कहां पड़े हैं कहां रह रहे हैं हमारा कैसा व्यवहार हो रहा है हमारी वर्तन विधो माने हमारे व्यवहार के विषय में कोई भी वार्ता तू नहीं कर रही है न ताराम विधत से न ताराम मैने तनिक भी नहीं कर रही है तो हंत प्रयाली अरी विशाखे कुरुशे गुरु पक्षपातम तू बड़ा पक्षपात करती है कि राधांग संघ जिस माला ने राधिका का अंग संघ लव संघ लव मात्र प्राप्त किया था उस पुष्प उन फूलों के समूह की तो तुझे इतनी चिंता है उस माला की तो तुझे इतनी चिंता है और अस्या और चिरम मिथुन भाव चरस्यो जो मैं निरंतर निरंतर श्री प्रिया के साथ में ही मिलकर के रहता हूं सदा निरंतर मिथुन भाव को प्राप्त करने वाला जो मैं हूं उनको किमबा वार्तांश बर्तन विधाउ हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं कैसे रह रहे हैं हमारी वार्ता को भी नाम विधत् जरा भी तू धारण नहीं कर रही है उसे भी कम स्वीकार करना वो ज़्यादा और स्वीकार करना तो न न से तो ना ना तर, ना ये, और तो नतर ये सुपरलेटिव पर नमस्ते डिग्री का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि अरे दूसरों की बात तो जाने हमारी तो जो जितनी बात होनी चाहिए उससे भी कम बात हो रही है हमारी तो बिल्कुल थोड़ी सी भी चर्चा भी तू हमारे साथ में नहीं कर रही है <coughs> तो वार्ता बर्तन वार्तां बर्तन विधौ न ताराम विध जरा भी चर्चा नहीं कर रही है यह बिल्कुल स्वभावती अलंकार का बिल्कुल प्रयोग है ओके रही है कि अरे विशाखा तूने बड़ा पक्षपात कर दिया रोष छलान मुख सरो रोहमा बृनाना ममलान मूर्ति बकबेर बिलोक जातम मृष्ट विधाय पर तो नयनाबुधारम राधाली ईषदपिवीक्ष तमेतुचे उसमें उस श्री प्रिया चंद्र श्री विशाखा जी वे झूठ मूठ का क्रोध प्रकट कर रही हैं हृदय में तो श्री श्यामचंद्र के प्रति बड़ा स्नेह है परंतु तो अपनी सखी श्री राधिका का कहीं अपमान हुआ उनको इन्होंने उतना उचित गौरव प्रदान नहीं किया जिसकी अधिकारिणी मेरी सखी थी उसको उतना गौरव प्रदान नहीं किया ये विचार करके श्री विशाखा जी के हृदय में क्रोध है श्री प्रिया भी जो मान धारण करती है वो स्त्री मान धारण नहीं करती है श्याम सुंदर कभी प्रिया जी की कुंज में एक रहस्य ही है ये कि श्री और उसको प्रेम संपुट में श्री विश्वनाथ चकुर्थी जी ने उस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से कहीं रेखांकित किया उसको अंडरलाइन किया उस रहस्य को कि श्री प्रिया श्याम सुंदर के अपराध को देख करके जब जब भी मान धारण करती हैं वो मानधारण इसलिए नहीं है कि उन्होंने मेरा अपमान किया बल्कि इसलिए है कि लो ठीक है प्यारे रस के लोग भी हैं बड़े उदार हैं भक्तमत्सल हैं यदि किसी गोपी ने यूथेश्वरी ने उनको बीच में ही रोक लिया तो वे उसके प्रेम को आदर देने के लिए रुक गए ठीक है ये बहुत अच्छी बात है परंतु श्याम सुंदर में यह कमी रही कि जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु थी उसको छोड़ करके उनने कम श्रेष्ठ वस्तु को तो आदर दिया और जो अति आदरणीय वस्तु थी उस अति आदरणीय वस्तु को आदर कर दिया इसलिए क्रोध है श्याम सुंदर दूसरी यूथेश्वरी के पास में गए इसलिए क्रोध नहीं है इसलिए क्रोध है कि हा ये कैसे विवेकहीन हैं इनमें वितर्क की कितनी कमी है कि जो श्रेष्ठ वस्तु है उसका तो भोग करने में है और जो न्यून वस्तु है उसका भोग करते हुए विराजमान है इसलिए श्यामचंदर की अविवेचकता को देखकर के श्री प्रिया में मान होता है हमेशा कभी भी सपत्नी भाव के कारण मान नहीं है लोक में जो मान है वो ऊपर से दिखता है सपत्नी भाव के कारण मान है परंतु श्री राधिका में सपत्नी भाव के कारण मान नहीं है श्यामचंदर के सुख की कामना के कारण मान ये एक बहुत गंभीर रहस्य है और उसको रसिक जन ही कहीं पहचान पाते हैं विष्णा चक्रवर्थ जैसे जो रसिक जन हैं वो इस बात को पहचानते हैं तो श्री प्रिया जो मांग धारण करती है वो इसलिए नहीं करती है कि श्याम सुंदर क्यों दूसरी नायिका के पास में चले गए हाँ मेरा अपमान हो गया ये विचार नहीं है इसलिए दुख है कि श्रेष्ठ वस्तु को छोड़ करके अरे कहा रबड़ी रसमलाई थी उसको छोड़ करके और यह गुड़की डेली खाते हुए कहा की बात है इस इस बात को, इस बात को को लेकर के मन में क्रोध है तो प्यारे को अधिक सुख मिलना चाहिए था परंतु वो सुख प्राप्त नहीं हुआ ये प्यारे के सुख का विचार करके ही प्रिया में मान है ये गजब बात है ये ये है प्रेम जगत में जो मान होता है और जो झगड़ा होता है वो जगत के झगड़े से और ये इस झगड़े में कितना बड़ा अंतर है मूलभूत जो आधारभूत अंतर है वो आधारभूत अंतर प्रकट हो जाता है कि जगत में निज स्वार्थ के कारण मुझे स्वार्थ नहीं मिला मुझे सुख नहीं मिला इसलिए झगड़ा है पंत यहाँ पर झगड़ा है प्यारे को अधिक सुख मिलना था पंथ उन्होंने नहीं लिया इसलिए प्यारे के प्रति झगड़ा है ये बहुत बड़े मान का मूलभूत अंतर है उसको श्री विष्णा चकुर्थी जी ने कहीं प्रकट किया और यही जो रहस्य है, वो, वो है तो रोष छलाधिका की जितनी भी सखी हैं विशाखा जी उनमें भी रोष इसलिए है कि श्रेष्ठ वस्तु का त्याग करके श्रेष्ठ वस्तु का अपमान करके जब कम मूल्य वाली वस्तु को अधिक आदर दिया जा रहा है तो यह अविवेचकता है और इस अविवेचकता के कारण श्री प्रिया में मान उत्पन्न हो रहा है सखियों में मान उत्पन्न हो रहा है उस समय मुख सरोह माव्रणाना श्री विशाखा अपने घूंघट से अंचल से अपने मुख सरोज को ढांकती हुई विराजमान हो रही हैं। मुख कमल को अपने घूंघ से ढांकती हुई श्री विशाखा विराजमान हो रही हैं तो रोषत छलात मुख मुख मन मुख सरोह माने कमल सर में जो उत्पन्न हो सर माने सरोवर सरोवर में जो उत्पन्न हो उसका नाम सरोह माने कमल उसको आप वृाना यह ढांकती विराजमान हो रही हैं अपलमलान मूर्ति ही बकबैरी बिलोक जातम श्री श्याम सुंदर का मुख दर्शन भी कर रही हैं श्याम सुंदर का मुख उतरा हुआ है प्लम मूर्ति मुख उतरा हुआ है ऐसे बकबैरी बकासुर के बैरी उन श्री श्याम सुंदर का मुख दर्शन करके श्री प्रिया के विशाखा जी के नेत्र से उस समय आंसू आ रहे हैं मिष्टान विधाये पर तो नई नामबुधारम उन श्री विशाखा ने अपने आंसुओं की धारा को पुणय के कारण पहुंच दिया और राधाली ईशद अपीक्ष वे श्री राधिका की सखी श्याम सुंदर की ओर देख करके उस समय वे श्री विशाखा तुचे उस समय श्री श्याम सुंदर से कहने लगी श्री विशाखा श्याम सुंदर से बोली आज श्री श्याम सुंदर परमान मूर्ति हैं और श्री राधे का श्याम सुंदर का जिस दर्शन कर रही हैं उस समय अपने आंखों में जो आंसू आए उन आंसुओं को इन्होंने पहुंच डाला और पहुंच करके कह रही है। मान के दो प्रकार हैं कभी मान उत्पन्न होता है पहले प्रण, फिर मान कभी होता है पहले मान फिर प्रण। सामान्य जो स्थिति है वो है पहले मान फिर प्रणय परंतु रस की जहां विशेष स्थिति है वहां पर प्रणय पहले हुआ और प्रणय पहले होने के बाद में फिर मान की जो अवस्था आती है वो और भी ज्यादा श्रेष्ठ है तो मान प्रणय की अपेक्षा प्रणय मान कहीं अधिक उत्कृष्ट है दोबारा निवेदन करेंगे शब्द को सुनेंगे मान प्रणय की अपेक्षा प्रणय मान ज्यादा श्रेष्ठ है मान और प्रणय इन दोनों में एक दूसरे का कारण है कभी मान से प्रणय होता है कभी प्रणय से मान उत्पन्न होता है परंतु इन दोनों स्थितियों में भी जहां मान से प्रणय होता है वो एक सामान्य स्थिति है उससे भी ज्यादा है प्रणय मान प्यारे से विश्वास है प्यार है प्रणय है मानी विश्वासपूर्व जो पूर्वक जो प्रेम है उसका नाम है प्रणय और उस विश्वासपूर्वक प्रणय के कारण जो बामता उत्पन्न होती है वो बामता और भी ज्यादा रसपूर्ण होती है बामता उत्पन्न होकर के फिर प्रणय उत्पन्न हो ये तो सामान्य है प्यारी रूट गई श्यामचंद्र ने, ने मनाया मनाने पर प्रेम और अधिक बढ़ा एक सामान्य स्थिति है परंतु प्रिया से प्रीति विराजमान है प्रणय विराजमान है परंतु उस प्रणय के कारण फिर मान हो रहा है वो अधिक रसपूर्ण होकर के विराजमान तो मान से प्रणय होने की अपेक्षा प्रणय से मान जो तन हो मान वो ज्यादा प्रणय क्रोध प्रणय मान वो ज्यादा श्रेष्ठ होकर के विराजमान है और यहां पर वो प्रणयमान है उस प्रणयमान में क्या होता है कि आंसू आ रहे हैं परंतु तो आते हुए आंसुओं को ना हमको तुमसे नहीं बोलना है ये ये जो भाव है वो कहीं भाव प्रकट हो जाता है प्रीति है इससे जानबूझकर के करके शाम मना रहे हैं परंतु जानबूझकर के उस मनाने को भी त्याग करते हुए हमको तुमसे नहीं बोलना है ये भाव धारण करके जहां अपनी वामता को प्रकट किया जाए वो अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ होकर के विराजमान मान उसे स्थिति को कहते हैं जहां मिलन की सारी अनुकूलता उपस्थित होने पर भी जो भाव मिलन न कर ले दे उसका नाम है मान ये मान यदि प्रणय के कारण माने प्यारे के ऊपर पूरा विश्वास है इसलिए यदि ये, ये बामता उत्पन्न हुई है तो ये बामता और भी ज्यादा मधुर हो जाती है जन्में, प्रेमी जनों में ये विश्वास रहता है कि नहीं मेरा प्यारा मेरा है अतः मैं कितना भी मान करूं वो अपने आप अप मुझे मनाएगा यह जो विश्वास है इस विश्वास के कारण जो टेढ़ापन वह रस को और भी अधिक बढ़ा देगा मान किया फिर प्यारी ने मना लिया तो मान सार्थक हो गया ये नहीं बल्कि प्यारे मनाएंगे इसलिए मान किया जा रहा है ये बात कहीं और भी ज्यादा सूक्ष्म होकर के विराजमान होगी येटी इसमें जो एक सूक्ष्मता विराजमान है वो सूक्ष्मता अपूर्व रूप से विराजमान तो उसमें रास में भी यही प्रणय मान प्रकट हुआ कि गोपी अस्त्र उपात मछुकों को माने तस्थुर मृजंत आंसू जो बह रहे हैं उन आंसुओं को पहुंचती हुई विराजमान हो रही हैं। आंसुओं में विकलता उत्पन्न हो गई परंतु अपनी विकलता को जानबूझकर के पहुंच करके, करके आंसुओं को ना ना चले जाओ तुम ये कहकर के जो प्यारे अपने आप उस समय कहीं मनाएंगे प्यारे में अत्यंत प्रीति रखते हैं इसलिए मुझे छोड़कर के नहीं जाएंगे ये विश्वास रखते हुए जहां पर वामता धारण की जाए वो रस को और भी ज्यादा बढ़ाने वाली होती है आज श्री विशाखा जी की भी यही दशा हुई कि विकलता के कारण आंखों में झरझर आंसू आ रहे थे परंतु उस आंसुओं को छुपा करके टेढ़े टेढ़े बचन कह रहे ये रस की रीति अद्भुत कि प्यारे नहीं मिले उस समय हाय हाय मची रहे हाय कैसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे और प्यारे मिल जाए तो एक शुरू हो जाए बोलो एक क्षण पहले तो हाय हाय मची हुई थी क्या हाय कैसे मिले एक झलक मिल जाए कृतकृत्य हो जाए और जब प्यारे संपूर्ण रूप से सामने उपस्थित हो गए उस मांग उत्पन्न हो जाए ये रस की रीति कुछ अद्भुत होकर के बिराजमान वो प्रणय मांग के कारण ही वही टेढ़ापन सहज में ही इनमें प्रकट हो गया है विधाय तो उस समय अपनी आंसुओं की जो धारा बह रही थी श्री विशाखा जी उसको उसको पहुंच करके श्री प्रिया विराजमान हुई पर तो नये नामबुधाराम जो आंसुओं की धारा सब और कहीं बह रही है उसको पहुंचती हुई विराजमान हुई और राधापीक्ष राधिका की वे सखी ओर दृष्टि से देखती जा रही हैं मानो अपने मान को प्रकट कर रही हैं कि अच्छा हमारी सखी के प्रति तुमने ऐसा व्यवहार किया ये क्या उचित है क्या ऐसे क्रोध में बाणों को श्री श्यामचंद्र के ऊपर छोड़ती हुई तम पूछे उस समय वे श्री विशाखा शाम, शाम सुंदर से कह रही हैं कि भवता है एक कथम कलित स्वाम आत्मन चम अनुसंधी एक बड़ी सुंदर यहां पर एक बिंब है उसको थोड़ा सा समझ लें तो श्लोक अर्थ बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा एक पुरानी कहावत है कि रस्सी जल जाती है बल नहीं जाती है इसी तरह से एक पुरानी कहावत है कपड़ा है और उसमें यदि आग लग जाए कपड़ा जल जाए पर तो कई बार कपड़े की जो बनावट कपड़े में जो प्रिंट है वो प्रिंट फिर भी दिखता रहता है उसमें उंगली लगाई सोई वो भोर हो जाएगा समाप्त हो जाएगा यदि कोई उंगली न लगाए और कपड़ा जला हुआ है तो उसमें कागज भी जला हुआ है तो उसमें जो प्रिंट है वो प्रिंट कहीं थोड़ी सी उसकी इमेज रहती है वो थोड़ा थोड़ा दिखता रहता है ऐसे ही श्री विश्वानंदनी और उनकी सखियों का ये सह स्वभाव है कि वहां पर विरा में कितनी भी दग्ध हो रही हैं पंत वो है बनी हुई है वो ऐठ नहीं जाएगी वो ऐठ दिखती ही है तो उसी भाव को निरूपण कर रहे हैं कि श्यामचंद्र को उदाहरणा देती हुई कह रही हैं कि या वेदनास्त भगवन भवता विदीर्णा कि हे भगवान अब भगवान शब्द कहते ही श्याम सुंदर तो ऊपर से नीचे तक कांपने लगेंगे महाराज ये क्या कह गए <laughs> ये जहां पर कभी सीधे मुंह बात नहीं होती है सीधे मुंह कोई बोलता नहीं है अरे चंचल अरे टेढ़े अरे तिरभंग ललित ऐसा कहकर के ही जहां बोला जाता है वहां भगवान कहकर के ये बोल दिया जाए तो श्याम सुंदर तो समझ जाएंगे ओ हो बड़ा भारी क्रोध है इसलिए इतना आदर दिया जा रहा है क्योंकि ये रस की रीति ऐसी अद्भुत है कि यहाँ पर निरादर हो जाता है आदर और आदर हो जाता है निरादर ये रस की रीति ही ऐसी अद्भुत है कि यहाँ पर आदर करके ये बोला जाए तो महान निरादर हो जाए श्याम चंदर समझ गए कि बड़ा भारी क्रोध है भगवान कह करके संबोधित कर रही हैं कह रहे हैं कि हे भगवंत या वेदनास्त भगवं भवता वितीर्णा के हे भगवं हे सर्वज्ञ भगवान उसे कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों के तत्व को जो जाने जो निग्रह और अनुग्रह दोनों को करने में समर्थ हो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता है ऋषियों के लिए हे भगवं ऐसा जो प्रयोग आता है वो इसी अर्थ में आता है के जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने वाला हो निग्रह और अनुग्रह शाप और प्रसाद इन दोनों में समर्थ हो उसका नाम भगवान तो ये इतना आदर देना श्याम सुंदर एकदम घबरा रहे कि तो सीधे मुंह बात नहीं हो और कहा इतना आदर दिया जा रहा है कह रही है कि हे भगवान आपने या वेदनास्ती जो वेदना भवता भि, वितीर्णा ने हमारी सखी को प्रदान की आज वो वेदना ही निर्वाण निर्वाणताम माना हमारी सखी उस वेदना को प्राप्त करके ही आज निर्वाण को प्राप्त करने में विराजमान हो रही है वेदना शब्द के दो अर्थ होते हैं वेदना अर्थ का शब्द का एक अर्थ होता है ज्ञान या उपदेश वेदना का दूसरा अर्थ होता है वेदना तो यहां पर तो वेदना का अर्थ हुआ वेदना और व्यवहार में उसका अर्थ हुआ तो हे भगवान आपने जो हमको ज्ञानोपदेश दिया आई उस ज्ञानोपदेश का परम फल क्या है ज्ञानोपदेश का परम फल है मोक्ष की प्राप्ति होना जो जितने भी उपाधि हैं उन उपाधियों की निवृत्ति होकर के जो परतत्व पदार्थ है पर तत्व पदार्थ का साक्षात अनुभव कर लेना अपरोक्ष अनुभव प्राप्त कर लेना यही सबसे बड़ा ज्ञान का फल है परोक्ष अनुभूति प्राप्त होना यह ज्ञान का गौण फल है परंतु तो अपरोक्ष अनुभूति की प्राप्ति होना वो ही मुख्य फल है वेदांत में ज्ञान में अपरोक्ष अनुभूति ही मुख्य मुख्य फल हो करके विराजमान होती है तो आपने जो वेदना हमको प्रदान की माने जो ज्ञान प्रदान किया अब गुरुजी पहले क्या करते हैं ज्ञानी गुरु शिष्य को उपदेश प्रदान करते हैं तत्व असी तू ही ब्रह्म है अपनी ब्रह्मरूपता का ज्ञान देते हैं फिर ब्रह्मरूपता का ज्ञान देने पर ही जब भक्ति का वो आश्रय ग्रहण करता है तो यह ज्ञान ही उसे मोक्ष को प्राप्त करा देता है ये ज्ञान ही उसके अज्ञान की उपाधि जैसी दूर होगी जब तक उपाधि बनी रहेगी तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा जैसे ही उपाधि दूर होगी वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए ज्ञान के विषय में बड़ी प्रसिद्धि है कि ज्ञान सर्वदा सर्वदा वृत्ति व्याप्त है वह फल व्याप्त नहीं है ज्ञान के विषय में एक प्रसिद्धि है कि ज्ञान वृत्ति व्याप्त होता है ज्ञान फल व्याप्त नहीं होता है जब तक मनोवृत्ति है तब तक यह बाग ज्ञान रहेगा कि अहम ब्रह्माष्टमी परंतु ये अभी मोक्ष की स्थिति नहीं हुई अद्वैत की स्थिति नहीं हुई हम तो भी विद्यमान है और ब्रह्म भी विद्यमान है अहम ब्रह्माष्टी यह जो अनुभूति है यह मुख्य अनुभूति नहीं है यह मुख्य समानाधिकरण नहीं है या गौण समानाधिकरण है तत्वमसी यह गौण समानाधिकरण है वेदांत में इसको मुख्य समानाधिकरण नहीं माना गया क्योंकि अभी तत्व त्व ये दोनों पदार्थ विराजमान हैं। है माने ब्रह्म का ज्ञान भी विद्यमान है और त्व माने जीव का ज्ञान भी विद्यमान है अहम ब्रह्मास्मि में अहम भी विद्यमान है अभी अहम की वृत्ति समाप्त नहीं हुई है और ब्रह्म की वृत्ति भी विद्यमान है सो हम या अहम ब्रह्माष्टमी में कहीं वृत्ति विराजमान है इसका मतलब है कि अभी द्वैत है अभी अद्वैत की स्थिति नहीं हुई तो ज्ञान जब जब भी रहेगा वहां पर कहीं ना कहीं चोर रास्ते से द्वैत छिपा रहेगा द्वैत ज्ञान जब तक मुंह से कहा जा रहा है तब तक द्वैत रास्ते से कहीं ना कहीं द्वैत चोर रास्ते से विद्यमान है इसलिए उसको मुख्य समानाधिकरण नहीं कहा गया उसको गौण समानाधिकरण कहा जब वृत्ति समाप्त होकर के स्वरूप में वस्तु की प्राप्ति होगी तब मुख्य समानाधिकरण होगा तो मुख्य की स्थिति में जो ज्ञान है वह फल व्यक्त तो नहीं है ज्ञान सर्वदा सर्वदा वृत्ति व्याप्त होकर के रहता है है थोड़ी तो कठिन बात परंतु समझ में आ गई होगी माने जहां जा भी जहां जब तक वृत्ति है मनोवृत्ति है तब तक ज्ञाता ज्ञ और ज्ञान इन तीनों की त्रुप्टी का कोई ना कोई संस्कार विद्यमान है और तब तक ब्रह्म तत्व का जो अनुभव हो रहा है वो वृत्ति के माध्यम से हो रहा है वह स्वरूप का अनुभव नहीं है बल्कि वह वृत्ति के माध्यम से है बुद्धि के द्वारा ब्रह्म को पहचाना जा रहा है तो बुद्धि कारण है वृत्ति के द्वारा ब्रह्म को पहचाना जा रहा है तो ब्रह्म कहीं ना कहीं कारण हुआ मुख्य स्थिति मोक्ष की क्या होगी मुख्य स्थिति ज्ञानियों की दृष्टि से मुख्य स्थिति वो होगी कि जहां ज्ञान वृत्ति के द्वारा नहीं जाना जाए बल्कि स्वरूप के द्वारा जाना जाए जैसे इसको यो दूसरे तरह से समझ लें कि आंखों से सूर्य देखा जा रहा है कि सूर्य चमकदार है तो सूर्य की प्रचुर प्रकाशता प्रकाश में उस रवि ही सूर्य प्रकाश में है यहां पर यदि आंख कारण है तो वो जो प्रकाश है वो आंख के कारण दिख रहा है परंतु मानो आंख ना हो प्रलय हो और तब सूर्य चमक रहा हो कोई व्यक्ति सारी दुनिया सो रही हो और सूर्य चमक रहा हो तो क्या सूर्य चमकेगा नहीं उस समय जो सूर्य की जो चमक है वह नेत्र के कारण नहीं है बल्कि वह स्वरूप के कारण तो सूर्य की चमक दो तरह से हो गई आंख ने सूर्य को चमकीला देखा आंख देख रही है कि नहीं देख रही है परंतु सूर्य चमक रहा है तो सूर्य का जो प्रकाश है वह स्वरूपभूत होना यह है अपोक्ष भाव। सूर्य का प्रकाश बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया जाए यह हो गया परोक्षन भाव। इसी तरह से वृत्ति के द्वारा अहम ब्रह्मास्म यह अनुभव करना यह हो गया परोक्षन अनुभव और ब्रह्म रूप होकर के स्वरूप का अनुभव करना यह हो गया स्वरूप भूत अनुभव मोक्ष की जो स्थिति है वो अपरोक्ष अनुभव वो स्थिति होगी जहां पर बुद्धि भी नहीं है कोई उपाधि नहीं है उपाधियों की निवृत्ति हो करके जहां वस्तु की वस्तु स्वरूप भूत होकर सचित आनंद रूप होकर के जब वस्तु अपने आप प्रकाशित हो रही है स्वरूपूत होकर के प्रकाशित हो रही है उसका नाम होगा अपरोक्ष अनुभव अपरोक्ष अनुभव मुख्य है तो ज्ञान का अंतिम फल क्या होगा वह है अपरोक्ष अनुभव की प्राप्ति तो हे महाशय जी हे भगवान हे गुरु जी हे परम विद्वान जी आपने हमारी सखी को जो वेदना दी अब गुरु जी क्या कहेंगे वेदांत यह कहता है वैष्णव मार्ग भी ये कहता है कि श्रवण मात्र के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है दिव्यम ज्ञानम यतो दुर्यात पाप से संक्षयम तस्मात् दीक्षित सा जहां पर दिव्य ज्ञान को प्रदान किया जाए पाप का क्षय हो जाए उसका नाम उस संस्कार का नाम दीक्षा है कि दिव्य ज्ञान को प्रदान किया जाए पाप का क्षय हो जाना पाप का क्षय हो जाना यह एक गौण बात है दिव्य ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाए यह दीक्षा का मुख्य स्वरूप हुआ इसी प्रकार ज्ञान मार्ग और भक्त मार्ग दोनों ये कहते हैं कि के, केवल श्रवण मात्र से ही वस्तु अपने हृदय में कहीं स्फुर्ित्व तो हो जाती है कहीं पुरानी संस्कारों के कारण आवरण है वो आवरण धीरे धीरे भजन जब करेंगे तो आवरण की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी इसलिए श्रीमद् गुरुदेव के द्वारा श्री नाम की प्राप्ति दीक्षा की प्राप्ति भगवत स्वरूप मंत्र की जो प्राप्ति हुई वो मान मंत्र के प्राप्ति होने पर कृष्ण तो प्राप्त हो गए तो नाम मात्र ही ज्ञान भी यही कहता है कि उपदेश मात्र से तत्वोमसी ज्ञानी कहेंगे कि तत्वमसी तो उपदेश मात्र से ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी उपदेश मात्र श्रवण मात्र से निवृत्ति हो जाएगी वैष्णवगण भी यह कहते हैं कि श्रवण मात्र से ही वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारे ऊपर जो आवरण है वो आवरण धीरे धीरे भजन करने से दूर होंगे इससे दीक्षा की पहले आवश्यकता है दीक्षा की आवश्यकता होने पर वस्तु सामने आएगी फिर भजन करने पर उनकी जो हमारे कुसंस्कार हैं उन कुसंस्कारों की निवृत्ति होगी वस्तु की प्राप्ति तो हो गई परंतु तो कुसंस्कारों की अभी निवृत्ति करने में धीरे धीरे जो जो भजन करेंगे त्यो त्यों पुरानी जो संस्कार हैं वो पुराने संस्कार दूर हो गए कृपा करके हृदय में नाम रूपी भगवान आकर के विराजमान हुए अब नाम का सेवन करेंगे तो पुराने जो संस्कार हैं वो संस्कार दूर होते हुए चले जाएंगे और जो जो वस्तु उज्जवल होगी त्यों त्यों हो उसका माधुर्य आस्वादन प्राप्त होते हुए चला जाएगा तो उपदेश की आवश्यकता हर जगह बिना उपदेश के वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसलिए आपने जो हम हमारी सखी को वेदना प्रदान की माने ज्ञान उपदेश प्रदान किया जो वेदना ज्ञानी को जैसे वेद ज्ञान दिया जाता है ऐसे तुमने मेरी सखी को जो वेदना दी जैसे ज्ञान ही साधन करने पर उपाधि ज्यो ज्यो दूर होगी त्यों त्यों फिर अपरोक्ष अनुभूति को एक ज्ञानी प्राप्त कर लेगा इसी तरह से वस्तु वैष्णवी दीक्षा के द्वारा प्राप्त हुई जो जो भजन किया जाएगा और हमारे मन के मैल दूर होंगे त्यों त्यो वस्तु अपने माधुर्य को अत्यंत अत्यंत प्रकाशित कर देगी वैष्णवों ने उसके लिए दृष्टांत दिया कि जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आया है अब वो कोई भी वस्तु भोजन करे तो उसको कड़वी लगेगी बुखार का जो मुंह है उसमें मिश्री भी खाए तो कड़वी कड़वी लगेगी कोई भी चीज खाए मुंह ऐसा कड़वा रहेगा कि उसे कड़वी लगेगी परंतु तो जैसे औषधि लेने पर जो जो बुखार दूर होगा जो जो चंद्रक रोग दूर होगा त्यो त्यों वस्तु का स्वाद आने लगेगा चंद्रक नाम करके एक रोग होता है उसमें मिश्री खिलाई जाती है परंतु जब रोग तेज होता है उस समय व्यक्ति जब मिश्री खाता है तो मिश्री उसको ऐसी लगती है जैसे खड़िया खा रहा है स्वादी नहीं है मिश्री में मिठासी नहीं आती है उस रोग की औषधि भी यही है कि उसमें अधिक से अधिक मिश्री खिलाई जाती है जो जो वो मिश्री खाएगा और रोग दूर होता जाएगा तो थोड़ा थोड़ा स्वाद आने लगा वैद्य समझता है हाँ अब रोग दूर हो रहा है और जैसे ही रोग पूरा दूर होगा मिश्री में पूरा स्वाद आने लगेगा ऐसे ही मिश्री तो सदा ही स्वादिष्ट थी ये थोड़ी है पहले स्वादिष्ट नहीं थी और अब नई स्वादिष्ट इसमें पैदा हो रहा है सो बात थोड़ी है रोग दूर होने पर जैसे स्वादिष्ट मिश्री मिश्री पहले फीकी थी अब स्वादिष्ट हो गई इसी प्रकार श्रीमद गुरुदेव ने जब मंत्र दिए तो प्रियालाल हृदय में आकर के विराजमान हुए बे तो सदा ही मीठे थे पंत जो जो भजन किया भजन करने पर उनका मिठास अनुभव होने लगा उनकी मिठास की प्राप्ति होने लगी इसी प्रकार ब्रह्म तो सर्वदा विद्यमान था साधक ने जो जो साधन किए साधन करने पर उसकी उपाधि दूर हुई उपाधि दूर होने पर परोक्ष अनुभव अपरोक्ष अनुभव में परिणत हो गया परोक्ष अनुभव भी अपरोक्ष अनुभव में परिणत हो जाएगा जो ज्ञान वृत्ति व्याप्त था वो फल व्याप्त होकर के वह परम परम मधुर होकर के विराजमान हो जाएगा वह स्वरूप भूत हो जाएगा अब वह किसी अन्य के द्वारा प्राप्त नहीं है बल्कि स्वयं प्रकाश हो जाएगा ज्ञान जो था वो परत प्रकाश था अभी बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का प्रकाशन हो रहा था ब्रह्म स्वयं प्रकाशित नहीं हो रहा था बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का प्रकाशन किया जा रहा था जब वह उपाधि हटेगी तब ज्ञान अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगा सूर्य को पहले आंखों के द्वारा चमकी दे, चमक, चमकदार देखा जा रहा था अब सूर्य में अपने आप ही चमक कोई देखे या न देखे सूर्य अपनी चमक को सामने ट करता हुआ विराजमान हो जाएगा ऐसे ब्रह्म भी अपने आप को स्वयं प्रकाशमान करते हुए विराजमान हो जाएगा तो ज्ञान का परम फल जैसे मोक्ष में है इसी प्रकार या वेदनास्ते भगवान भवता वितीर्णा आपने मेरी सखी को जो वेदना प्रदान की मानो जैसे एक ज्ञानी गुरु शिष्य को तत्वमसी इत्यादि वचन के द्वारा जो ज्ञान देता है उस ज्ञान की पराकाष्ठा कहां है मोक्ष में उपाधि की नृत्य में इसी प्रकार आज मेरी सखी आपके द्वारा दी गई वेदना को प्राप्त करके निर्वाण ताम एवं तया बदबिंद माना आज मानो निर्वाण को प्राप्त करती हुई विराजमान यहां पर श्लेष अलंकार का प्रयोग है निर्वाण के दो अर्थ हुए निर्वाण का एक अर्थ है मोक्ष ज्ञान मार्ग में निर्वाण का अर्थ होगा मोक्ष और प्रेम मार्ग में निर्वाण का अर्थ होगा निर्वाण हो जाना तो मेरी जो सखी है वो निर्वाणता को प्राप्त करती हुई चली जाएगी ऐसी वेदना के भी दो अर्थ ज्ञान मार्ग में वेदना का अर्थ हुआ उपमान अर्थ में वेदना का अर्थ हुआ ज्ञानोपदेश जैसे ज्ञानोपदेश अंत में मोक्ष को प्राप्त कराता है ऐसे ये वेदना भी मेरी सखी को आज निर्वाणता प्राप्त कराती हुई विराजमान हो रही है दशम दशा को प्राप्त कराती हुई विराजमान हो रही है ये बात हुई एक आ कथा कलित दग्ध पटस्वभाव परंतु जी जो सखीगण हैं, है वे सखी गण, उनकी दशा कैसी है इन सखीगणों की एता श्री की जितनी भी सखीगण हैं, उनकी दशा कैसी है कि कलित दग्ध पटा जैसे किसी कपड़े को जला दिया गया हो तो कपड़ा जल गया अब रह गई है राख राख परंतु राख में भी जैसे डिजाइन प्रिंट योग्योग बना हुआ रहता है इसी तरह से हमारी सखीगण और श्री राधिका उनका भी स्वभाव यह है कि उनमें ऐठ थोड़ी चली गई रस्सी जल गई है परंतु एंड थोड़ी जाएगी एंड तो वही विराजमान रहेगी तो हमारी सखी भी आज भी आज यद्यपि निर्वाण दशा को प्राप्त होने की स्थिति में है वहाँ किनारे पर पहुंच गई है निर्वाण दशा के किनारे पर पहुंच गई है परंतु तो उसमें कलित दग्ध पटा जले हुए वस्त्र के समान जो स्वभाव है उसको प्राप्त करके वो विराजमान हो गई है तमाम तो आत्मनष्ट नृतराम अनुसंधरन और उस समय तमाम तो आत्मनष्ट नृतराम अनुसंधी वो अपने आप को भी इसी तरह देखती है और तुमको भी हमारी सखी इसी तरह देखती हुई विराजमान हो रही है ऐसा कहकर के अर्थात आपके विषय में और हमारे विषय में वह अनुसंधन पुरानी तरह का अनुसंधान करती हुई ही विराजमान हो जैसे किसी कपड़े में कोई रेखा है तो वो रेखा जलने के बाद में भी कपड़े में दिखेगी हाथ लगाओगे तब तो फिर राख हो जाएगा हाथ नहीं लगाया दूर से देखा तो वो कपड़े का जो प्रिंट है वो जैसे वैसे ही दिखेगा ऐसे हमारी सखीगणों की सही सही बात तो ये है कि उन सब में आपकी पुरानी आपके प्रति जो जैसे पहले भाव था वो ही मान का भाव अभी भी विद्यमान है उनका जो मान स्वभाव है मानता का स्वभाव वह कभी समाप्त नहीं हुआ है बहुत संक्षेप में या वेदनास्त्र भगवन भवता वितीर्णा हे भगवान आपने मेरी सखी को जो वेदना माने जो पीड़ा दी। वो पीड़ा मानो ऐसी थी जैसे किसी ज्ञानी ने किसी शिष्य को ज्ञान का उपदेश दिया हो परंतु वो उपदेश वृत्ति व्यापक है फल व्यापक नहीं है आज वो वृत्ति व्यापक ज्ञान ही जैसे फल व्याप्त होकर के रोक्ष ज्ञान ही अपरोक्ष ज्ञान में जैसे पर्णत होता है स्वरूप भूत होकर के विराजमान होता है ऐसे ही मेरी सखी भी आज निर्वाण ताम तया निर्वाणता माना, आपकी उस वेदना से अब निर्वाण को प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही है अर्थात मैं आई थी तब तक उसमें श्वासों का संचार था पीछे से क्या हो जाए पता नहीं ये कहने का तात्पर्य है वो निर्वाण आपको प्राप्त करने में विद्यमान हो रही है कलित तो पता बोले ऐसी विकल्प होती तो सारी सखियां दौड़ दौड़ करके यहां आती बोले भाई बात ये है कि कपड़ा जल जाए परंतु तो जैसे ऐंठ नहीं जाती है ऐसे इन सखियों का कलित तो दग्ध पटापट स्वभावा इन इनमें जो बामता का स्वभाव है वो बामता का स्वभाव न सखी से गया है न इन श्री राधिका से गया है न राधिका से गया है न इन सखियों से गया है तो आम आत्मन अनसंधरी वे उसी भाव से उसी भंगिमा में आपको भी देख रही हैं और अपने आप को भी देखती हुई विराजमान हो रही हैं। ये कलित दग्धपट स्वभाव होकर के बे शेशंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग हो गया ये और ये दृष्टान्त के द्वारा यहां पर उपमा के द्वारा दिखा रहे हैं कि वे कलित दग्ध पट के समान किसी जले हुए कपड़े के स्वभाव के समान अपनी प्रवृत्ति को अभी भी छोड़ सकने में समर्थ नहीं है तो उपमा और श्लेष इन दोनों का बड़ा सुंदर प्रयोग है शुवा हतलता मलि मलि पदमा सखी प्रभुति कति सामेम तो पात्रपतिम अधुना गंत हा हंत हा मोह इम शिगस्त शुवा हंत भवता ग्लिता माली हमारी जितने भी सखी हैं उनकी दशा तो का क्या वर्णन करूं ललताज श्री विशाखा जी हाफ हफ कंठ से कह रही हैं बोल सखियों की दशा तो का क्या वर्णन करूं श्याम सुंदर हे भगवंत क्या वर्णन किया जाए श्रुवाप हंत भवता ग्लपिता ममाली हमारी सखियों ने जब से ये सुना है कि तुमने ममाली मेरी सखी श्री राधिका को ग्लपिता अपमानित किया है उचित है तुम्हारे लिए है कस के? शामसंदर को को की क्लास ले रही है श्री श्री विशाखा जी बोले तुमने मेरी सखी श्री को उनको अपमानित किया ये कहा की बात है यह तुमको शोभा नहीं देता है मेरी सखियों ने जब यह सुना कि तुमने मेरी सखी श्री राधिका को अपमानित किया है इस बात को सुन करके और पद्मा सखी प्रभु कतिनो समाप्ता उस समय समाप्ता पदमादिक जितनी भी सखीगण हैं पद्मा की सखी गण इस बात को सुन करके उनको कितना शम आता कितना सुख प्राप्त हुआ था मेरी सखी तो गलपिता कहीं गल गई और पद्मा आदि की जो सखी हैं वे पद्मा आदि की सखी ये पद्मा आदि श्री राधिका की सखी वे और पद्मा सखी म चंद्रावली तो पद्मा सखी प्रभु पद्मा आदि सखियां चंद्रावली जी की पद्मा आदि सखियां वे कतिनो समाप्ता उनको कितने आनंद की प्राप्ति हुई ठीक है प्रतिपक्षों को आनंद दे रहे हो हमको काय को आनंद दोगे हमको तो तुमने ग्लपिता हमारी सखी और हमें तो तुमने उल्टा हैरान किया है ऐसे से विशाखा जी श्याम सुंदर को उना दे रही है हाय तत्प्रेम तो पात्र पद्मिम अधुनाप गण पांतो हमारी सखी के स्वभाव को देखो अपना जल गया अपन तो वही दशा हो रही है हमारी सखी सब सुनकर के भी पाद गंतुम इस समय भी वो यही आशा लगा करके बैठी है कि एक दिन तो श्याम सुंदर मुझे अपनी प्रेम पात्री बनाएंगे हाय हाय मेरी सखी का चित्र राधिका की मैं कितनी निंदा करूं कि मेरी सखी अभी भी हाय हा हंत मुहु इमाम वो राधिका अभी भी श्वास ले रही है अभी वो जीवित है धिगस्तु उसे धिक्कार है धिक्कार है ये विपरीत लक्षण हमें कह रही हैं कि मेरी सखी राधिका ने जब से ये सुना अनुभव किया कि आपने राधिका का तो अपमान किया और श्री चंदावली को आदर देते हुए विराजमान इस बात को सुनकर के चंद्रावली जी की जितनी भी पदमा आदि सखी है वे तो परम आनंद को मनाती हुई विराजमान हो रही हैं परंतु ऐसी विडंबना की स्थिति प्राप्त होने पर भी अपनी ऐसी दुर्दशा और प्रतिपक्षाओं का ऐसा उत्कर्ष देख करके भी हाय हमारी सखी राधिका और राधिका की सखी ये हमारी और जितनी भी सखी गण अभी आशा जोड़े बैठी हुई हैं कि एक ने एक दिन श्री श्यामचंदर हमारी सखी राधिका को अवश्य ही अपनाएंगे वे सखी गण भी हाय हा हंत हा मोह इमा शस्वती ये के सब श्वास लेती हुई विराजमान है का उनकी सखी अभी भी जीवित हैं श्वास ले रही हैं उनको दिक्कार है धिक्कार ऐसे ये में जो वचन कही जा रहे हैं ये विपरीत लक्षण में वचन कही जा रहे हैं तत्वतः है इन बचनों को कहने का लक्ष्य है कि हमारी सखी को आप जल्दी से जाकर के मनाइए उनको उचित आदर की जो वे अधिकारी अधिकारिणी हैं उनको उनके अधिकार के अनुसार आप आदर दीजिए और आप यदि आदर नहीं दे रहे हैं और हमारी सखी फिर भी अपने स्वभाव के कारण स्वभाव का ही दे दिया कि कपड़ा जल गया है रस्सी जल गई है परंतु उसमें बट विराजमान है इसी प्रकार आशा सजोई वे अभी भी बैठी हुई है ये उचित नहीं है उचित नहीं है या सखी तो अनुचितया वसंती ना भाषते न छोचित न वीक्षते चाहस्त को भी हे पूतनातक मन संषिष्ट बोले हे श्री श्याम सुंदर बड़े दुखी बात है कि या मे सखी तलचित वसंती मेरी सखी आपका निरंतर निरंतर चिंतन करते हुए ही अभी भी जीवित है या सखी मानी श्री राधिका वो अनुचिंतन या तुम्हारा निरंतर चिंतन करके ही वसंती मानी जीवित है आयु सखी की क्या दशा है क्या वर्णन करूं तुम्हारे सामने कि ना भाषते वो किसी से बात ही नहीं करती है जड़सी हो गई है नष्ट सु किसी की बात सुनती ही नहीं है नीक्षते भाई और वो किसी की ओर देखती भी नहीं है तस् कोपन पट सबकूट भंगी तुमने जो कोपन पटु श्याम चंद्र तुम कौन हो बोल कोपन पटु हमारी सखी को नाराज करने में तुम ही परम परम पटु हो अर्थात सखी की नाराजगी का मूल कारण भी तुम हो पंत तुमने मेरी सखी से जो कूट भंगी प्रार्थना के जो वचन कहलवाए अभी जो बृंदा गई थी बृंदा ने तुम्हारी जो वचन थे उन सारे वचनों को जो मेरी सखी से कहा तो तुम्हारी जो प्रार्थना तुमने मेरी सखी के सामने कही थी हे पूतांतक तक, अरे पूतना को मारने वाले मन हम भीषय दृष्टि तुम्हारे वचन राधिका के मन को उल्टे सम भीषय दृष्टि उल्टे भयभीत ही करने वाले हैं तुम्हारे इन बचनों से राधिका उल्टी राधिका और हम सब सखी वे भयभीत ही हो रही हैं अब ये माने तुम्हारे वचन उनको सुन करके हमारी सखी सब व्याकुल ही हो रही हैं क्योंकि आपकी कुटिलता ने हम सब सखियों को व्याकुल कर दिया है अब यहां पर एक संबोधन दिया श्याम के लिए कि पूत तक अरे पूतना को मारने वाले तुम्हारे प्रार्थना के वचन भी हमारे हृदय में कहीं संदेह उत्पन्न करते हैं हमारे हृदय में भय उत्पन्न करते हैं तुम पूतना को मानने वाले हो ये पूतना तक कहने का तात्पर्य क्या है वो तुम्हारा तो स्वभाव ही ऐसा हो गया है बाल्यकाल से जब से तुमने जन्म लिया छह दिन के थे उस समय भी तुमने स्त्री भस करने में संकोच नहीं किया कहीं अब ऐसा मत कर देना ये ये कहने का तात्पर्य है पूजना तक कहकर के श्री श्यामचंद्र के ऊपर आक्षेप है कि स्त्री बध करने में तुमको जरा भी संकोच नहीं है हाय हमारी सखी उनके प्रति भी तुम कहीं ऐसे वचन कह रहे हो ये कहकर के हमारी सखी हम सब भयभीत हैं कि तुम्हारी इन प्रार्थनाओं को सुनकर के हमारी सखी उल्टी और वह व्याकुल न हो जाए तुम्हारी इन प्रार्थनाओं को सुन करके कहीं हमारी सखी उल्टी और तुम्हारे छल का विचार करके कहीं और दुखी न हो जाए और कहीं का कुछ का और कुछ न हो जाए इसलिए तस्याच कोपन पट हु तुम कोप करने में प्रिया के कोष को बढ़ाने में तुम बड़े कुशल होकर के विराजमान हो तस्या मन उनधिका का ट भंगी जो तुमने स्तुति करते हुए बचन कहे वे बचन कहीं श्री राधिका के क्रोध को उल्टे और बहाने वाले नहीं हो जाएं कि लो कैसे हैं पहले तो मेरा अपमान कर रहे हैं प्रियाओं को चंदावली जी को यह कह रहे हैं कि मैं तुमको पूरा राज्य प्रदान कर दूंगा मेरा देह गे सब तुम्हारे लिए समर्पित है और अब मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं यह प्रिया के हृदय में कहीं क्रोध और ज्यादा बढ़ न जाए श्याम सुंदर तुम्हारे ये बचन ऐसा कहे ना यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हारा तो कठोर कठिन चित्त स्वभाव है इसलिए हम सब सखी हृदय में भयभीत हो रही हैं पूनाथ कह कर के ये कहें कि तुमने कभी भी ये विचार किया नहीं है कि कहा अपनी कठोरता दिखानी चाहिए कहां नहीं दिखानी चाहिए ऐसा कह करके स्त्री बध करने में तुमको संकोच नहीं है कहीं तुम कहीं कठोरता मत कर देना ऐसा कहकर के श्याम चंद्र को संबोधन किया दोबारा सुन ले या सखी त्वर तो चिंताया बसंती मेरी सखी आपका निरंतर ध्यान करते हुए ही निवास करती है अभी तक जीवित है ना नाभाषते न ना च्रोत निक्षते वो न बोल रही है न सुन रही है न कहीं देख रही है तस्याश्च कोपन पत्र तो सबकूट भंगी बोले अरे मैंने उसके लिए अपनी प्रार्थना भिजवाई तो थी बोल तुम्हारी प्रार्थना श्री प्रिया के क्रोध को और ज्यादा बढ़ाने वाली हो गई उल्टी बात हो गई तुम्हारी प्रार्थना से तो उसका क्रोध उल्टा और बढ़ रहा है हे पूतनांतक कहीं पूतना वाली बात ना हो जाए स्त्री बल वाली बात न हो जाए अरे पूतना को मारने वाले मन समीषे अष्टि समभी तुम्हारा ये जो प्रार्थना वचन है ये हमारे मन में भय ही उत्पन्न कर रहे हैं अर्थात श्याम सुंदर अब ऐसे काम नहीं चलेगा केवल प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा बल्कि आपको साक्षात उपस्थित होकर के श्री प्रिया को आदर देना चाहिए उनके मान को मनाना चाहिए आपको श्री प्रिया के मान को मनाने के लिए स्वयं प्रवृत्त होना चाहिए यह कहने का तात्पर्य है कृष्णो मुखाम बुज मथावनतम विधायो। उस समय श्री कृष्ण ने अपने मुखकमल को नीचे झुका लिया और नेत्र संबल या नेत्रों का जो जल है वो संबलन माने नीचे लटक रहा है माने आसमें टप टप टप तप, टपक तप, रहे हैं निशिंच माल्यम और उनके नेत्रों के निष्पंदन के द्वारा माल्यम आपने जो माला धारण कर रखी थी वो आंखों के आंसुओं के द्वारा भीगती हुई चली जा रही है सांगुष्ट तर्जने गया, तर्जने गया मृग मरदे तो, उन्होंने अपने हाथ में माला को ले रखा है और अपने अंगुष्ठ और तर्जनी उनके द्वारा माला को मसलते जा रहे हैं ये एक जो व्याकुलता की जो एक अनुभव है उस अनुभव का ये एक स्वरूप है कि माला के किसी दाने को लेकर के अंगूठे और तर्जनी ये तर्जनी और अंगूठा इन दोनों से आप मसलते हुए चले जा रहे हैं सांगिष्ट तर्जन क्या मृगो मरदे वे आज उस माला को ऋजु मर्द ऋजु मर्द उसको मृग मर्द उस माला को कहीं मर्दन करते हुए विराजमान हो रहे हैं और कातने पर्यवस्तम पुनरे दूचे और ऐसे माला को पकड़ करके मर्दन करते हुए श्री श्याम सुंदर कातर होकर के श्री विशाखा जी से कहने लगे श्यामचंद्र की बिर दशा इन वचनों को सुनकर के उलाहने के वचन को सुनकर के डांट को सुनकर के जिसमें डांट भी छुपी हुई है अपना क्रोध भी प्रकट हो रहा है श्री श्यामचंदर उस समय श्री विशाखा से बोले कैसे बोले उनका ही कर रहे हैं पुनः श्रवण करेंगे कि कृष्ण मुखाम्बुज मथावनतम श्री कृष्ण ने अपने मुख नीचे कर लिया है मुख मुख रूपी अंबुज माने कमल उसको अथ अवनतम विधायो उसको अवनत माने नीचे झुका लिया कृष्ण ने अपने मुखाबुज को नीचे झुका लिया है और नेत्राम्बु संबल नेत्र से संबल माने टपकने वाले जो आंसू हैं उन आंसुओं के द्वारा नेत्राम्बु माने आंसू नेत्रों के अंबु माने जल माने आंसू उनके संबलिया माने उनके टपकने से माल्यम उन्होंने जो माला धारण कर रखी थी वो माला भीखती हुई चली जा रही है और मृग मरने अंत और उस समय माला को अपने अंगुष्ठ और तर्जनी से आप मसते मसलते हुए विराजमान हो रहे हैं उसको मसलते हुए विराजमान हो रहे हैं कातर यह पर्यावस्त्र और कातरता से युक्त होकर के वे विराजमान हो रहे हैं और पुण्य तदूचे वे श्री श्याम सुंदर पुनः इस तरह से कहने लगे कातर से पर्यवस्थित होकर के व्याकुलता से युक्त होकर के पुण्य तदूचे श्री श्याम सुंदर ये कह रहे हैं माला को मसलने का तात्पर्य जो है वो यही है कि ये एक सहज अनुभव है कि जो भी वस्तु तो हाथ में है उसको लेकर के निष्कारण जैसे उसको कहीं ये मन की जो अन्य मनस्कृता और व्याकुलता है उस व्याकुलता को प्रकट करने का एक तरीका है मन की व्याकुलता को प्रकट करने का ही एक तरीका है सा राजते प्रियतमा तश्री बत जीवतश्री कृष्ण तद्वशतया विदतस्तयास्वाप्य तो सखी तम सौ विशाखे हादिकद भवित श्रीश्यामचंद्र कह रहे हैं कि किस राजते प्रियतमा बत तश्री मेरे जीवन की लक्ष्मी रूपा वे श्री राधे का सा राजते प्रियतमा वे अभी विराजमान है श्री राधे का अभी विराजमान है और कृष्णोपत तो बत जीवित श्री मेरे जीवन की शोभा रूप श्री राधे का विराजमान है कहने का तात्पर्य क्या है कि मेरी जीवन तो श्री राधे का ही है और वे सौभाग्य से अभी विराजमान है कृष्णों पर तटवशतयास्ते और ये कृष्ण भी श्री राधिका का बशीभूत होकर के ही विराजमान है इस बात को विदतस्त आस्ते तुमने भी इस बात को जान लिया है तुम स्वयं ही इस बात का अनुभव कर चुकी हो सामने विराजमान होकर के तुम इस बात का अनुभव कर चुकी हो कि ये कृष्ण भी तत्वशतया आस्ते श्री राधिका के वशीभूत होकर के ही यहां विराजमान हैं। सखी, तुम तुम सब विशाखे, विशाखे, हे तो अपि, तो माने मेरे जीवन रूप जीवन के आधार रूप होकर के तुम भी मेरे पास में प्रिय सखी के रूप में विराजमान हो हे प्रिय सखी श्री विशाखा तुम तुम तो मेरी रूप हो, तुम तो मेरी मेरी रूप रूप हो, हो। प्राण देख, तदपिसा इतनी सारी वस्तुएं अभी अनुकूल होकर के विराजमान हैं कि श्री राधे का विराजमान हैं। मैं उनका बशवर्ती हूं तुम मुझे जीवन दान करने वाली एक महा सायन औषधि के रूप में मेरे पास में विराजमान हो ये तीनों तीनों वस्तुए विराजमान हैं फिर भी हाधिक बड़े धक्कार की बात है कि तदपा भवितव्य है क्या होने वाला है ये अमंगल बात को मुंह से तो कहा नहीं जाएगा इसे कह रहे हैं के सा भवितव्यम क्या होनहार है उसको कोई क्या कह सकता है हा क्या होने वाला है क्या होनहार है भवितव्यता क्या है ये कौन ज्ञान दोबारा सुनने सा राजते प्रियतमा बत जीवित श्री आज जीवित शोभा रूपा श्री प्रीतमा राधे का सा राजते राजी खुशी विराजमान है मैने अभी राज रही है विराजमान है खुशी तो कहा राजी राजी तो है खुशी नहीं है अभी राजी, अभी राजी विराजमान वे श्री राज कहीं विराजमान है कृष्णो पिता बस्तया आस्ते कृष्ण भी उनके बसीभूत होकर के आये आरे विराजमान है इसको इस बात को तुमने भी अनुभव कर लिया है और जीवातू अपस सखी तमस विशाखे और हे विशाखे तुम मेरे लिए जीवन दायनी हो करके विराजमान हो माने महारसायन हो करके तुम मेरे पास में विराजमान हो हादिक हाय इतनी सारी अनुकुल परिस्थितियां होने पर भी धिकार है कि भविष्यभ्यता जाने क्या करने वाली है तो तदपा भवितव्य ऐसी भवितव्यता है क्षात काकुभर कातर मास कृष्णम इस प्रकार जब विशाखा जी ने श्री कृष्ण को अत्यंत व्याकुल देखा तो काकुभर कातरम श्री कृष्ण काकु हाहा करते हुए प्रार्थना करते हुए जब विराजमान थे ऐसे कृष्ण को देख करके हृदकंप संपद अभिलंगत धैर्य चर्या उस समय श्री विशाखा उनके हृदय में अपूर्व कंप हुआ और हृदय के कंप ने लंघित धैर्य चर्या वे धैर्य को धारण कर सकने में असमर्थ हो गई है माने हृत्कंप संपद अभिलंघित धैर्य चर्या उनके हृदय के कंप ने धैर्यचर्या का उल्लंघन कर दिया अर्थात कंप अत्यंत तो अत्यंत बढ़ गया श्री राधिका का कंप अत्यंत तो अत्यंत बढ़ गया और कंप ने धैर्यचर्या का उल्लंघन कर दिया वे श्री राधिका श्री हरे कृष्ण वे श्री विशाखा नेत्रांतुत मनान मुद गिरंती उसमें आंसू उनके अत्यंत अत्यंत तीव्र भाव से प्रकट हो गए हैं तो नेत्र मन नेत्रों के माध्यम से हृदय ही ध्रुवीभूत होकर के संतुप माने ध्रुवीभूत होकर के बहने लगा नेत्रांश बु मने आंसू उनसे मना, उनसे ध्रुवीभूत होकर के मन नि मुद मानव आज मन बाहर आंसुओं के माध्यम से टपक जाना चाहता है संत वेदन बशात ऐसी तीव्र वेदना के कारण वे श्री राधे, श्री विशाखा अवदत विशाखा वे विशाखा बोली वर्णन कर रहे हैं कि वीक्ष अथ श्री विशाखा ने देखा कि काकुभर कातरम आशुकृष्णम श्री कृष्ण काकुभर माने काकु बचनों को बोल रहे हैं प्रार्थना के वचन को श्री कृष्ण कह रहे हैं तो काकुभर उनके कारण कातर वचनों को कह रहे हैं व्याकुल बचनों को श्री कृष्ण कह रहे हैं उस समय श्री विशाखा उनके हृदय में अपूर्व कंप उत्पन्न हुआ हृदकंप संपत हृदय में कंप संपदा उत्पन्न हुई और वो कंप संपदा ऐसी हुई जिसने उल्लंघित धैर्यचर्या धैर्य की चर्या का उल्लंघन कर दिया है ऐसी श्री विशाखा ने श्याम सुंदर से कहा तो हृदकंप के कारण उल्लंघित धैर्यचर्या जिन्होंने धैर्य का त्याग कर दिया था ऐसी उन विशाखा ने श्री काकु करते हुए कातर कृष्ण का दर्शन किया और नेत्र उनका मन ही मानो द्रविभूत हो गया और द्रविभूत होकर के नेत्राम्ब माने आंसुओं के माध्यम से संदिद मन वह द्रविभूत होकर के जब उमड़ रहा है तो निभ मुदग्रंती मानो आज द्रविभूत मन ही आंसुओं के बहाने से उदग्रंती माने बाहर बह जाना चाहता है निकल जाना चाहता है अपने हृदय की जो गलन है उसको ही आंसुओं के मारे माध्यम से उगलती हुई वे श्री विशाखा मान उनका हृदय द्रविभूत हो गया द्रविभूत हो करके हृदय ही मानो आंसुओं में आ गया और उन आंसुओं को श्री विशाखा सामने प्रकट करती हुई विराजमान है ऐसी वेदना के कारण विशाखा व्याकुल हो गई और उस समय श्री विशाखा श्याम सुंदर से बोली क्या उंश नई विधुवर्त निभा मदाली हा भस्मित्रशम पुरैब कि ज विल कब भाष सर्पी पेशम विपक्षण सपन स्तमीम बराकि बोले आग जल रही हो और उसमें कोई घी के छीटा मारे तो आग और ज्यादा बढ़ेगी श्याम सुंदर आप ऐसे ही वचन अपनी व्याकुलता से अपनी व्याकुलता से श्री राधिका के वचन के वेदना को क्यों बढ़ा रहे हो अब यहां पर वो लहाने दे देना बंद हो गया और उल्हना देकर के बंद होकर के समझाती हुई कह रही है वही श्यामचंद्र यदि आप ऐसे व्याकुल हो जाओगे तो श्री राधिका की व्याकुलता वेदना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी जो कुछ भी कहना था बोल हृदय का एक बार गुबारत निकल गया छुट्टी हुई अब श्री श्यामचंद्र को समझाने के लिए कह रही हैं कि नेत्र हा उनायुद विधुवर्त निभा मदाली मदाली माने मेरी सखी श्री राधे का वे विधुवर्त निभा वे चंद्रमा की कला के समान थी बिदु निभा बिदु माने चंद्रमा वर्ती माने कला चंद्र कला के समान चंद्रमा की कला के समान मेरी जो राधिका सखी हैं वे उष्णश नहीं वो उनको अब आव... उष्णांश माने सूर्य उनके उष्णाश ना सूर्य की किरणों से माने अपनी व्याकुलता श्याम सुंदर की व्याकुलता हो गई सूर्य की किरण श्री राधिका हो गई चंद्रमा तो अपनी सूर्य की किरण जैसी व्याकुलता से शीतल स्वभाव वाली चंद्रमा की कला के समान मेरी सखी को हा भस्मित अब तुम भस्म मत करो पहले ही तुम बहुत भस्म कर चुके हो पहले उलाना उलाना दे करके उनको उनका अपमान करके चंद्रमा के समान मेरी जो प्रिया थी सखी उसको आपने उष्णश नहीं वो माने अपने व्यवहार रूपी उष्ण किरणों से पहले ही तुमने भस्मता पहले भस्म कर दिया था अब ऊपर घी मत डालो कहने का मतलब यह पहले अपमान करके मेरी सखी को तुमने भस्म कर दिया अब उसके ऊपर घी और मत डालो तो विधु निभा, चंद्रमा की कला के समान मेरी मदाली माने मेरी सखी श्री राधिका थी उसको उष्णांश नहीं बो आपने अपने व्यवहार रूपी उष्ण किरणों से सूर्य के समान जलाने वाली किरणों से आपने हा भस्मतास्ती उनको भस्म कर दिया था भवत भूरै पुरैव माने पहले ही आप उनको अच्छी तरह से भस्मीभूत कर चुके हो किम तावद्य बल्कि भाव सर्पी आपकी बल्कि माने विकल्वता बल्कि माने व्याकुलता रूपी जो भाव है उस भाव की सर्पी माने घी को डालकर के बल्कि भाव सर्पी अपनी व्याकुलता रूपी भाव की घी की छीटा दे करके घी की पूजा डाल करके सर्पी मानी घी उस घी के द्वारा किम तावत अध्य इस समय क्यों अध्य माने इस समय किम तावत माने क्यों भला पेशम पिपक्षी उस अग्नि को आप पिपक्षी माने बढ़ा रहे हो उसका पोषण करते हुए विराजमान हो हो, रहे हो। तो बल के भाव सर्पी अपने व्याकुलता रूपी भाव की सर्प माने घी की पेशम माने का सिंचन करके पिपक्षी माने उस अग्नि को क्यों आप पोषित कर रही हो सपनस तुम इमाम बराकि मेरी सखी इस समय बहुत व्याकुल है बराकी है बेचारी है उसको तुम व्याकुल मत करो व्याकुल मत करो ऐसा कहकर के जब कहा श्री विशाखा उस समय विचार कर रही हैं कि श्याम सुंदर को अब कैसे श्री राधिका से मिलाया जाए उस समय संधि करने के लिए श्री श्याम सुंदर से कह रही हैं कि हे मुकुंद आप किसी तरह से अब श्री राधिका के साथ में मिलन प्राप्त करो आप कृपालु बनो मैं तुमको मैं तुम्हारी जो दीनता है वो दीनता का उन सबके सामने वर्णन करूँगी तब भी मेरे वर्णन करने से कुछ होगा नहीं अब आपने ही काम बिगाड़ा है जब तक आप स्वयं श्री राधिका को नहीं मनाएंगे तब तक नहीं होगा और यहां पर श्री विशाखा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि श्री राध श्यामचंदर आप स्वयं राधिका के पास में जाए राधिका के पास में जाकर के इस बात की घोषणा करें कि वृंदावन राज्य श्री राधिका को प्रदान किया जाएगा और श्री राधिका को आदर प्रदान करें तब जाकर के हम सबको परम सब, परम संतोष की प्राप्ति होगी इस प्रकार श्री विशाखा जी की परम चतुराई के द्वारा आगे श्री राधिका के राज्याभिषेक का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो रहा है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरी गोविंद जय जय राधा रमन हरी गोविंद जय जय श्री सुनताय गौर हरि जय जय श्री राधे